भारतीय दर्शन जैन दर्शन दूसरा अजीव तत्व जैनों के मत में दूसरा तत्व है अजीव अजीवों में उनके शरीर होते हैं वे अजीव काय कहलाते हैं ये बहुत व्यापक होते हैं और इनमें अनेक प्रदेश होते हैं अजीव के पांच भेद हैं जिनमें धर्म अधर्म आकाश तथा पुद्गल इन चारों में अनेक प्रदेश होते हैं इसलिए ये अष्टिकाय कहलाते हैं पांचवा अजीव तत्व है काल इसमें एक ही प्रदेश है इसलिए यह आस्तिकाय नहीं है ये सभी द्रव्य हैं स्वभावतः है, इनका नाश नहीं होता पुद्गल को छोड़कर अन्य सजीव द्रव्यों में रूप स्पर्श रस और गंध नहीं होते पुद्गलों में रूप स्पर्श रस और गंध होते हैं धर्म अधर्म तथा आकाश ये एक ही एक है किंतु पुदगल तथा जीव प्रत्येक अनेक हैं प्रथम तीनों में क्रिया नहीं है किंतु पुद्गल और जीवों में क्रिया है काल में क्रिया नहीं है यह एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाता है धर्म अधर्म तथा जीव में से प्रत्येक में असंख्य प्रदेश है आकाश में अनंत प्रदेश है अड़ु में प्रदेश नहीं होता अतएव यह अनादिमध्य अप्रदेश कहा जाता है यह द्रव्य लोकाकाश में बिना किसी रुकावट के घूमते हैं धर्मास्तिकाय यह न तो स्वयं क्रियाशील है और न किसी दूसरे में ही क्रिया उत्पन्न करता है किंतु क्रियाशील जीव और पुद्गलों को उनकी क्रिया में सहाय करता है जिस प्रकार चलती हुई मछली को उसने चलने में जल सहायता करता है इसमें रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श का अत्यंत अभाव है लोकाकाश में व्यापक रूप में यह रहता है परिणामी होने के कारण इसमें उत्पाद तथा व्यय होने पर भी यह अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करता अतएव यह नित्य है गति और परिणाम का यह कारण है अधर्मास्तिकाय जो जीव तथा पुद्गल विश्राम की दशा में है जैसे पृथ्वी उसे विश्राम के लिए उस दशा में अधर्मास्तिकाय सहायता देता है यह धर्म के विपरीत है धर्म के समान इसमें भी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श का अत्यंत अभाव है यह अमूर्त स्वभाव का है यह भी लोकाकाश में व्यापक रूप से रहता है यह स्वभावतः सर्वव्यापक है तथा नित्य है धर्म और अधर्म न होते तो लोकाकाश में जीव और पुद्गलों में गति तथा स्थिति के सहायक कौन होते तथा अलोकाकाश में जीव और पुतगल के स्वाभाविक गति और स्थिति के अभाव के कारण कौन होते ये दोनों धर्म और अधर्म एक सांस लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं आकाशास्तिकाए जीव धर्म अधर्म काल तथा पुतगलों को अपनी अपनी स्थिति के लिए जो स्थान दे वही आकाश है इसी को लोकाकाश कहते हैं जहाँ उपरयुक्त द्रव्यों को रहने का स्थान न हो वह अलोकाकाश है लोकाकाश में असंख्य तथा अलोकाकाश में अनंत प्रदेश है पुदगलास्तिकाय जो संगठन तथा विघटन के द्वारा परिणाम को प्राप्त करे वही पुद्गल नाम का अजीव द्रव्य है इसमें रूप इस स्पर्श रस तथा गंध है यह सीमित और आकृति मूर्त रखने वाला द्रव्य है मृदु कठिन गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध तथा रुक्ष ये आठ प्रकार के स्पर्श पुद्गल में होते हैं तिक्त कटु अम्ल मधुर तथा कसाय ये पांच प्रकार के रस इसमें होते हैं इसमें सुरभि और असुरभि दो प्रकार के गंध हैं कृष्ण नील लोहित पीत तथा शुक्ल ये पांच प्रकार के रूप पुद्गल में होते हैं पुद्गल के अनेक भेद हैं जीव की प्रत्येक चेष्टा पुद्गलों के रूप में अभिव्यक्त होती है कर्म के रूप में भी पुतगल होते हैं और इन्हीं कर्म पुद्गलों के संपर्क से जीव बद्ध होता है अनादि जीव के साथ कर्म भी अनादि काल से रहता है